यो और की बात है कि फिर तो बहनों बहुत पैमाने पर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा दिल्ली में शुरू हो गया है अगर हम लोग चाहते हम लोग पैमाने हिंदू और सिख जो यहाँ पड़े हैं वो या तो जो दुखी होकर पंजाब से आए हैं ये चाहते हैं कि मुसलमान सबको यहाँ से चला जाना है तब हमारे उनको कह देना चाहिए वो एक शराफत होगी तो कह दे या तो हुकूमत कह दे कि आप लोग के लिए यहां रहना वो मुफीद नहीं है या तो हम लोग साथ साथ मिलकर ऐलान कर दें कि हम खाम धोखा नहीं देना चाहते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हलाक करके आपको नहीं निकालना चाहते हैं लेकिन सचमुच यहाँ से आपको जाना ही है बड़ी खतरनाक बात होगी हमको सबको शर्माने वाली बात होने वाली है और आखिर में तो मैंने कह दिया है इसमें मैं हिंदू धर्म और सिख धर्म का अस्त्र पाता हूँ इसमें मुझको कोई शक नहीं जैसे अगर मुसलमान कह रहे कि यहाँ हिंदू और सिख कोई शिविर रह ही नहीं सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि वो तो इस्लाम का हिंदुस्तान में तो खात्मा है हिंदू धर्म और सिख का जो तो खात्मा जो हो वो रंग हो सकता है तो क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं बाहर हमारे पास कुछ है नहीं वो दो चार इधर उधर पड़े हैं वो है ऐसा थोड़ा कह सकते हैं तो उसमें मैं नहीं दूसरी कोई चीज देख रहा इसलिए बड़ा दुख होता है कि आज तो थोड़े मुसलमान अभी कहा बहुत रहे हैं बाकी उनको तो निकाल दिया हमने ही निकाल दिया है उसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं की वो अपनी इच्छा से चले गए है लेकिन वो मजबूर होकर यहां से भाग गए हैं अगर आज हम अच्छे हो जाएं, शरीर हो जाएं और समझें और बहादुर हो जाएं हम उधर डरपोक का काम है कि एक मुसलमान के टाक नहीं मेरे साथ हिंदू नहीं रह सकता है क्यों तो नहीं रह सकता हिंदू खराब है खराब है।, है तो उसको अच्छा करो अच्छा करो तो मारपीट करके नहीं शराबत से अच्छा करो अगर मैं बुरा हूं बदमाश हूं शराब पीता हूं चार करता था लेकिन मेरे साथ एक साधु पुरुष रहता है संत पुरुष रहता है तो, तो वो तो वो तो मीरा का भजन है उसमें हमने देख लिया ना कि वो भगत देखकर राजी होती थी जगत देखकर रोती थी क्यों तो भगत देखकर तो पैसे वो भी वो भी भक्तानी बन जाती थी उसने अगर वो वो ईश्वर में दीन हो गई तो भक्तों के पास संतों के पास बैठ उनके पास से वो सच्ची चीज लेकर बन गई तो हम ऐसे बने तब तो हम अपने धर्मों को कायम रख सकते हैं लेकिन अब वो ये बन जाए तो नहीं यहाँ कोई हिंदू तो रह नहीं सकता है तो बचा आपस आपस में काटो हिंदू अगर बदमाश है तो उसको अच्छा करो दुरुस्त करो तो शरापत से हो सकता है प्रेम से मोहबत से हो सकता है कोई दाँडी लेकर उसको थोड़ा कर सकता है तो इसलिए मुझको ये बड़ा चुकता है कि ऐसे हम क्या क्यों हो गए हैं कि जिससे यहाँ मुसलमान डरे और वो हिंदू और पीछे बड़ी-बड़ी बातें तो तो हम करें कि हमारे तो सब आराम से सकते हैं। कहां आराम से से सकते मैं वो हमारी हुकूमत हुए भी कहूँगा अगर हमारी हुकूमत सच्ची बनना चाहती है तो पीछे ऐसा बनना नहीं चाहिए फिर साफ साफ उनके ऑफिसरों को भी ऐसा नहीं बन सकता है हमारे होते हुए आप अभी लोगों के हम नुमाइंदे हैं ऑफिसर लोग वो भी वोटर है एक तरह से तो वो कहने उनको और अगर नहीं तो पीछे ऑफिस को क्या पुलिस को क्या मिलिटरी को क्या सब आदमी को शराफत से चलना है और अगर हम उनके साथ शराफत से चलेंगे तो आपस आपस में हम चल बन सकते हैं तब तो हमारी गड्डी चल सकती है और नहीं तो जो हमारे हाथ में आ गई है लगाम उस चीज को हम छोड़ रहे हैं ऐसा मुझको लगता है और उससे मुझको बड़ा दुख होता है ये तो ये लेकिन तो आज मैं वो चरखा मीटिंग होगी उसमें एक ग्राम उद्योग संघ की भी थी उस चीज को मैंने छोड़ रखी थी थोड़ा सा तो इशारा कर दिया था वो क्या है कि चरखा तो है चरखा तो है, ग्राम उद्योग का मध्यबिंद है सात लाख देहातों में अगर चरखा न चले तो दूसरे उद्योग उसके उद्योगिर्द में चल नहीं सकते इसलिए मैंने ये कहा कि चरखा वो तो सूरज है और वो सूरज के इर्द गिर्द में दूसरे ग्रह फिरते लेकिन अगर सूरज डूब जाए तो दूसरे ग्रह चल नहीं सकते इसलिए तो ये उसको ग्रह कहा गया है कि सूरज पर वो वो सूरज के आश्रित सूरज नहीं चलता है तो ग्रह को नहीं चल है ये एक सारी दुनिया में बन गई है तो ये देहातों का सूरज किसको कहे मैं तो कह जाऊ हिंदुस्तान का सूरज वो वो चक्र है इसलिए आपके आपके आपका जो जो जो फ्लैग है उसमें भी चक्र तो है उसको सुदर्शन चक्र कहो अशोक राजा का चक्र को कुछ भी कहो लेकिन वो वो वो वो की निशानी पड़ी है वो चलता रहे तो दूसरा ग्रह चलता रहे तो अगर हमारी देहातों में वो चलता रहे तब तो किसी दूसरे लेकिन दूसरों का भी देखना तो है हो सकता है कोई जानते तो नहीं है सूरज के भी वो भी बेहाल हो जाएगा और सब ग्रह उसके इर्द गिर्द में चलने का छोड़े उसके लिए इतना हम लोग सब और जो शास्त्री शास्त्री हमारे कहे जाते हैं उन लोगों ने ये नहीं देखा है अगर देखा है तो मैं इसलिए जानता नहीं हूँ अगर ग्रह डूब जाते हैं तो वो सूरज को भी डूबना है सूरज को भी उसमें से कुछ न कुछ कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है इसे महल कोई शक नहीं लगता लेकिन वो मैं शासकीय तर सिद्ध नहीं कर सकता हूँ लेकिन यहाँ के तो मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि हमारा सूरज अगर नहीं रहता है तो बचे दूसरे जो उसके इर्द में ग्रह पड़े हैं, वो नहीं रह सकते है ऐसे ही अगर दूसरे इर्द में ग्रह चल, चलते हैं, वो न चले तो चढ़का अकेला क्या करने वाला है ऐसा स्वा बरावलम्बी है सब चीज दूसरे उद्योग है वो अब चढ़का एक दूसरों पर उनको अवलम्बन रखना पड़ता है इसलिए वो ग्राम उद्योग और उसको भी का तो पड़ा है लेकिन है सारा उसको वो अगर स्वावलम्बी न बने तो जो ग्राम उद्योग है उसको कैसे उभार सक, उभार सकता था तो चरखा संघ की जो मीटिंग है उसमें ये था की दूसरी पीछे जैसे के कागज हाथ के बनते वो हाथ उद्योग की बात है तो उसको बनाना है हमारी चक्की चलाना है तो चक्की छूट जाने से हमको जो अच्छा आटा मिलता था वो नहीं मिलता है आज चक्की अगर जागृत हो जाती है तो किसी को कहना नहीं कल में से हमारे पास आटा नहीं आता है तो हम भूखो मरेंगे भूखो क्यों तो मरे या तो हमारी देहात तो में भी कल क्यों तो कल चले अगर हम अपनी चक्की को चलाते हैं तो बहनों को एक तो कुछ धंडा मिल जाता है कुछ कुछ व्यायाम मिल जाती है और उसके साथ साथ अच्छा आटा मिल जाता है। इसी तरह से दूसरी तीसरी कई चीजें जो सब चल सकती इस कारण वो ग्राम शंका भी था तो मैं तो ये कहूंगा की ठीक नहीं निका थोड़े ग्राम पड़े अगर वो सब में से सब अगर ये ये दिल्ली को आश्रय दे और दिल्ली को उनका आश्रय देना है तो तो खूबसूरत हम बन जाते तब पिछले ये सब झगड़ा है वो झगड़ा मिट जाता है झगड़ा किसके लिए करे हम हमको चाहिए देहातों में से आज तो देहातों में चीज आ नहीं सकती है जानो तो आपको, तो आपको तो आपको आप, न, आप नहीं जानते होंगे लेकिन आपको जानना चाहिए बहुत कारीगर जो यहाँ दिल्ली में पड़े थे वो मुसलमान थे दुखे भी थे लेकिन वो चले जाने से वो नहीं आज मिल सकता है पानीपत में तो देखो कि इतना चलता था मुसलमान वही तो, तो चलाते थे, थे कमरी वगैरह बनाते थे, थे आज वस्त तो हो गया पीछे तो वो जब वहां हिंदू जाए वो सीखे या तो कोई दूसरे जाए क्यों जाए वो को भूख थोड़े मत है हिंदू के पास जो पैसा है वो पेशा में से वो कमा लेता है मुसलमान के पास पैसा पड़ा है उसमें से वो कमाता है तो सब सब कमाते हैं उसमें से एक चला जाता है तो हिंदुस्तान को नुकसान हो जाता है इसलिए आज तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों वो इस लिहाज से डूब तो रहे हैं उनको नुकसान होता है ये कहा वजह है वहाँ हम लड़ते रहे काश्मीर में वो वो, वो जिसको हम है कहते हैं बाकी लोग आ गए कोई भी आए तो वो डरें और उसको लड़ने के लिए यहाँ से लश्कर भेज सब बात तो नहीं समझ रहा। तो ये ये बहुत बड़ी बड़ी कल मैंने आपको बता दिया बिल ने शुरू कर दिया है और तो तो है, तो उसमें उसके साथ सब ये हमारी हुकूमत के लोग भी पड़े बड़े बड़े लोग जो पड़े हैं वो भी तो उसमें तो ये खाद हम अपने घरों में से बनाए हम जो मेला करते हैं हम जो हम हमको जो गोबर मिलता है वो सबको मिला दें कचरा निकलता सबको मिला दे और एक ऐसी खुबी से मिला तो उसमें से खूबसूरत और सुगंधी खाद मिल जाता है उसको हम अपनी संदूकों में रखें तो कोई बिगड़ के नहीं है जैसे तो हम अगर अच्छी खासी खासी धूल रहे तो वो कोई उससे कोई हमारी संदूक बिगटी नहीं है अगर इसको अच्छी तरह से रखे तो इसी तरह से खाद पेटा और बढ़ते भी ऐसे है उनको ऐसे कैसे थोड़ा फेंक था तो, उन चीज बन गई है तो ऐसा खाद इन इन चीजों में से बनती है तो इसमें तो ये हुआ ना कि ढूल में से हम तो धान बना लेते हैं ऐसी चीज है, तो वो भी देहाती चीज है देहात में बीक है यहाँ दिल्ली में उतना कचरा हम जमा कर लेते हैं और उसे फेंक देते हैं इसके मामले में वो कचरा भी इकट्ठा करें जो मेला रहता है उसको भी इकट्ठा करें सबको मिला कर उसमें से बना दें तो खास सा खाद यहाँ मिल जाता है लेकिन दिल्ली का एक छोटा सा शहर तो बड़ा है लेकिन हिंदुस्तान के नसीब तो छोटा है लेकिन सात लाख लिहाज और सात लाख देहात में वो पशु को पड़े ही तो उसमें से इंसान पड़ा है वो मेरा निकालता है और तो फेंकने की चीज तो है वो अपनी जगह पर तो वो भी सुनहरी चीज बन जाती है वो सिखाते हैं ये अगर वो सब जगह पर बन जाए तो कितनी बड़ी बात नहीं जाती है तो वो जो ग्रामीणों का काम है का काम है वो तो सब का सब अगर करोड़ लोग इसमें शरीफ हो मदर दे तब को तो सकता अगर वो न तो किसी काम चल नहीं सकता तो मुझको अगर वो तो ग्राम उद्योग की बात थी थी रह गई थी वो मुझे सुना था उसमें से नतीजा तो बहुत बड़ा आता है कि जितनी चीजों के लिए मिले तो उसमें लिए थे चार थी तो यह है हरिजन सेवक संघ ग्राम उद्योग संघ चरका संघ और चालानु संघ चार, चार चीज में सब कोई को पीछे वो, वो धनिकों के लिए नहीं सब गरीबों के लिए है उसमें सब को हाथ बटाना है न बताए तो बेचक वो काम नहीं चल सकता क्योंकि तो हिन्दुस्तान में अगर हम पंचायत राज चाहते हैं लोगों का चाहते हैं सब लोगों को उसमें मदद देना है तो बेचक वो हुवा से नहीं आता है पर तो वो हिमालय से नहीं राज चल सकता है उनको तो राज तो यहां चलता है जनता सारी की साड़ी है वो एक सबसे बड़ी नींव है उस पर एक ऊँचा मकान बन सकता है तो इसलिए उसमें अगर सब हाथ दें तो मैं जानता हूँ हमारे लिए खेल अगर हम नहीं देख सकते तो पीछे ठीक है और लड़ाई के से करी ही रहे तो उसका नतीजा तो वो आने वाला है तो आपको तो जो जादव लोगों ने किया जानना चाहिए बोलना तो पीछे जादव लोग वो तो सबको डराते थे सबके साथ सब लड़ी थे पीछे बोली अपने, अपने, अपने आपस आपस में लड़के एक छोटी सी वो वो घास की तो उससे तो वो सब एक को मारते हुए मर गए शराबी बन गए लगीचा बन गए और अभी छूट गए तो तो ये तो तो तो तो जो लादवा स्थल को हम कहते हैं और वो जो नतीजा हुआ वो नतीजा या तो हिंदुस्तान का वो आने वाला है अगर वो नहीं आता है तो मैंने आपको कहा है वो जो चार चीज तो मरी और दूसरी चीजें तो मरी है उसको हम करते हमारा